मनस्तत्वात। तेजस हिरण्य गर्भ मनत्वात् समि में हिरण्य गर्भ है, वही में है। क्यों? मनस्तत्वात। मनस्तत्वात, मन उपही तत्व मन रूपी उपाधि है वो इसमें इसमें क्या प्रमाण है अथवा तो क्या समर्थक श्रुतियां है कदलिंग मन दोष चार चार छ मनोमय पुरुषादिंग लिंगम मन कारण क्या है कि या मन ही लिंग शरीर है हिरण्य गर्भ का समि मनो निष्ठा मन में निष्ठित है और हम व्यक्ति मन में तैस कहा लेकर उपाधि को लेकर के और है और, मन को करके। इसे को करके, और लिंग नाम से प्रसिद्ध भी है इसे लिंगम बना सामनाज प्रयोग कर दिया श्रुति ने मन के साथ औगमन कराता है अतः मनुष्य तेजस और हृण गर्भी आवेद हो जाता है इसमें श्रुति वही दिखाया लिंगम मना साम्राज्य दोनों ही प्रधान लिंगम मन चार चार छ और भी मनोमयो पुरुष करके प्रधान्य क्या पांच छे एक पुरुष का मनोमयित श्रवण से भी पुरुष विशेषत्व हृण गर्भ पुरुष विशेष है तेजस पुरुष विशेष है ऐसा मानना पड़ेगा और वह मनोमय में मयठ जो प्रत्यय हुआ है वह में नहीं है कि मन बहुत होता है ऐसा तो है नहीं ना एक मन है इसे में नहीं ले सकते किंतु प्रधान में मन प्रधान ऐसा है। मन है प्रधान जिसका ऐसा जो पुरुष है वो मनोमय पुरुष है ऐसा करके भी कथन न होने से इन के बल परिर्णय पर होता है कि तेजस्वण गर्भ वृष्टि समृष्टि मनो की ऐक्यता के आधार पर दोनों भी एक ही है तो पूर्व पक्ष कहता है ननो प्राण करणानी वो उठा रहा है, जो आपने कहा था प्राणो ही सर्वान संवृते कल के पाठ के अंत में श्रुति आई थी प्राण में ही सारी इंद्रिया एकीभूत हो जाती हैं, जब आप सोते हैं और प्राण क्या चीज है एक व्याकृत वस्तु है अव्याकृत तो नहीं है ना फिर आपने कैसे कह दिया सुनो व्याकृत प्राण प्राण क्या है व्याकृत है सुषिप्त है और सुषिप्त काल में क्या हुआ तदात्मगानी करणानी भवन प्राणात्मक हो चुके हैं प्राण में लीन हो चुके हैं कौन सकल इंद्रिया करणानी भवंती इसलिए ये सारी इंद्रिया व्याकृत प्राण भाव प्राप्त होने से सुसिप्ति क्या है व्याकृत ही है अव्याकृत तो नहीं कह सकते देश काल विशेषा भाव वास्तव में अव्याकृत का न तो कोई देश है न तो कोई वस्तु काल है न तो वस्तु का द्वारा उसका परिच्छेद भाषाकार देश काल कह का दिया का कार लोग तीनों ले रहे देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य क्योंकि उस श्रुति में प्राण से किसको लेना है हमें ये जो प्राण चल रहा है ये नहीं प्राण से हमें लेना पड़ेगा का उसको लेना है देखिए प्राणों की संक्षुप्त दृष्ट प्राणों पर दृष्टि तो नहीं सौ दृष्टिया तत्कालीन प्राणस्य देशादि परिच्छेद देशाद परिच्छे से नहीं निर्णय अवगमित है एक लक्षणा विशेष के कारण से यहाँ पर अव्याग्रत प्राण की एकत्र कथन करने जो किया है उसमें कोई विरोध नहीं है यद्यपि प्राणाभि मान कारग यद्य का प्रणाभिमानकृत प्राणसिया यदि प्राणाभि मान लेते हैं तो प्राण के अंदर व्याकर्तता रहेगी पिंड विशेष अभिमान रहेगीमान प्राणे भवति फिर भी क्या हुआ है उस समय में में पिंड रूपी परिच्छेद का परिच्छेद विशेष का अभिमान नहीं रहता आपको सुशुप्त काल में अपने शरीर का अभिमान रहता है क्या आप आपको मालूम भी नहीं हम किस शरीर में है शरीर में है ये भी मालूम नहीं कहा है यही पता नहीं अविद्यान होकर के अविद्या होकर अपने स्वरूप में ली नहीं आप उस समय तभी तो कहते न किंचितवेदिशम बस इतना मालूम सुख पुरो था हम सुगम अस्वाला कोई तीसरी बात कोई बोल नहीं सकता के बारे में हम सुगम अश्वाप बोलेगा और न किंचित कुछ नहीं जानता था मैं सुख ये दो बात के अलावा कोई तीसरी अनुभूति उस में व्यक्ति बोल नहीं सकता है इसलिए ज्ञापन हो गया इसका मतलब क्या है? इस शरीर से इन इंद्रियों से यहाँ के वस्तुओं से किसी भी चीज से आपका परिचय नहीं था यदि इन परिच्छेदों के साथ आपका किसी प्रकार का संबंध होता तो आपको ज्ञान होता कि नहीं होता जैसे जागरता सपन होता है नहीं हो रहा इसका मतलब है इन परिच्छेदों से आप रहित प्राण प्रतिभाना न लक्षण तो से व्यागृत यद्यपि जब अभिमान करते रहते जागृत में तो क्या कहेंगे इसका प्राण कमजोर है मेरा प्राण पुष्ट है तुम्हारा प्राण मेरा प्राण भेदी करा कहे जागृत और स्वप्न में तो ऐसा भले हो जाएगा सुषुप्ति में किसी के भी एक दूसरे के प्राण प्राणेद ग्रहण नहीं हो सकता कि तथा पिंड परिचिन विशेष अभिमान निरोध प्राणे भवदी थी एव एवं प्राण सुषिप्त है इसीलिए सुषुप्त काल में प्राण अव्याकृत अवस्था में ऐसे माननी पड़ेगी परिचि अभिमान अवसा परिचन्न अभिमान वाले के दृष्टिकोण में, में कर, भी सब में प्राण अव्या रहेगा प्रत्येक मम अयम प्राणाभिमान सती परिचन्नता के अभिमान करने वाले लोगों के बीच में आन दूसरी पंक्ति दूसरे प्रकटक में प्रत्येक प्रत्येक विधि क्या कहते हैं प्राणस्य व्याघ्र तथा पिंडिन्न यो विशेष तरह तरोधताव्या प्रतिबुद्धदृष्टिया विशेषभिम व्यात सुषुब्दृष्ट तदसंहारा अव्याकृत भावसे भले ही विशेष अभिमान का विषय उनके कारण से प्राण व्याकृत कहा जा सकता है दृष्टिकोण से विशेष हो गया है, के तो कोई विरोध नहीं है। निरोध है प्राण से अव्याकृत क्वृष्टम इत्या संज्ञा यदि कोई कहता है कहाखने को मिला आपको कि भाई विशेष का उपसंहार हो जाने पर विशेष अभिमान का हो जाने पर प्राण अव्याकृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है कि आपको कैसे पता चला आपने देखा नाम प्राणो है। तो हैं जिस प्रकार प्राण का लय होने पर क्या होता है परिचिन अभिमानी नाम प्राणल परिच्छिता के अभिमान करने वालों का भी जब प्राणल हो जाता है तब प्राण अव्याकृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है तथा तो प्राणाभिमानी नोपी इसी प्रकार प्राणाभिमानी का भी कहा गया कहानी का मतलब दृष्टान ऐसा घटना पड़ेगा आप प्राणाभिमानी पुरुष है जागृत में लेकिन आपका शरीर मर जाए प्राण लय हो गए ना तो प्राण कहां गया तो क्या कहेगा आदमी उसका प्राण अव्याकृत अवस्था को प्राप्त हो गया व्याकृत होकर क्रियाशील होकर हमको कार्य रूपेण अनुभव नहीं हो रहा है इसका प्राण चला गया है लोग भाषा में क्या बोलते प्राण चला गया कहा गया गया बोल देने से थोड़ा हो जाता है अब उनको व्याकरण का संस्कृत ज्ञान नहीं इसलिए ऐसा बोलते थे प्राण चला गया विवेक शास्त्र की क्या बोलेगा प्राण अव्यात हो गया ठीक है मरने का मतलब क्या है व्यक्ति का प्राण का अव्याकृत होना जैसा प्राणाभिमानी का भी लय होने पर प्राण लय होने पर नीचे से दूसरी पंक्ति देखो प्राण लयो मरणम स्पष्टिका है नीचे से दूसरी पंक्ति आंधगिरी क्या लेकर देखो प्राण प्राणालयों का मतलब मरणम साछिन्न अभिमानियों का भी प्राणल होने पर मतलब मरणम तत्र अभिमान निरोध है जैसे मरण होगा तो क्या हो जाएगा अभिमान का निरोध हो गया निरोध हो गया तो प्राणो नाम, प्राण तब क्या हो गया? नाम और रूप कर दिखाई दे रहा है मरा हुआ शरीर में, आप प्राण नाम को वस्तु न देख रहे हैं न उसका जो क्रिया श्वास चलता हुआ जिसका जो तो रूप है वो अभिने की क्रिया है तो आप क्या कहेंगे तब नाम रूप में अभिव्यक्त जो था अभी तक प्राण और आप? अभिव्यक्त अवस्था को प्राप्त कर गया। अभी तक प्रयोग कर रहे थे और उसका स्वरूप हम देख रहे थे थे शरीर में अब हाँ अब दोनों थे, हाँ हो गए व्यक्ति का मरने होता है उसी प्रकार व्यवहार होगा कहा जवाब आप सुशक्ति में भाषकर प्राणाभिमान विशेष आपत्तौ अव्याकृत समान इसी तरह से जो है सुषिप्त काल में ये प्राणाभिमानी लो भी क्यों न हो तद अभिमान का निरोध होने से अविशेषता को प्राप्त हुए अविशेष मतलब तीन नंबर टिप्पणी सतेद आपति क्योंकि छांदे प्रसन्न में कहा, कहा है वो समय तदा सता भवति ये भवती उस समय यह सत के साथ एक ही भूत हो गया है सुषिप्त व्यवस्था सत के साथ संपन्नो भवति सौम्य संपन्न भवती एक करके रह रहा है जितनी विशेषता भाव अविद्या में एक भूत हो गया इसलिए कहते हैं उस तो अवस्था में प्राणा भी मानी लोग भी क्या है अविशेष आपत्तो अविशेषता को प्राप्त किए हुए हैं अविशेषता तो प्राप्त करने मतलब जितनी उनकी सविशेषता का कारण ही वो पिंड आदि का अभिमान वो सब छोड़ करके सब के साथ एक ही भूत हो गए हैं इसलिए उस समय अव्याकृत कहनी पड़ेगी समाना कर जैसे मरण काल में होता है वैसे भी समझना प्रसव बीजात्मक तंत्र तथा एको अव्यावस्था क्योंकि अव्याकृत रूपता सुषि पुरुष में भी जो समान है वैसे ही कहते हैं उत्पत्ति की बीज रूपता भी समान ही है प्रसव बीजात्मक समान समाना, समाना तो बीच में ना दोनों जगह जैसे अव्याकृत समान है प्रसव बीजात्मकत्व समान ही है उत्पत्ति की बीज रूपता भी समान है तथा अध्यक्ष अव्याकृतावस्था तो अव्याकृत और सुषुप्त इन दोनों अवस्थाओं का अध्यक्ष भी क्या है अव्याकृत अवस्था को प्राप्त हुआ एक ही चैतन्य है अध्यक्ष उसका जो अध्यक्ष है उसका जो अभिमान करने वाला अव्याकृत अवस्था का भी वो एक ही है अनेक नहीं हो सकता क्योंकि सब समय सारी वृष्टिया समष्टि में लय हो चुके हैं तीसरे मैं भेद नहीं उसी देखो समझा रहे आदिदेविक जगत प्रसो बीजम पहली पंक्ति जिस प्रकार वह जगत के जन्म उत्पत्ति का कारण था क्या है श्रुति प्रमाण कते तम तरी रूपाप्यम तमाम व्याकृत श्रुते है वह पहले अव्याकृति था और नाम रूप के माध्यम से जगत को उत्पन्न किया तथा तो प्राणाक्यम सुषुप्तम जागृत स्वप्न और भवदी बीजम इसी प्रकार प्राण की नाम को प्राप्त कर गया, गया सुप्त अवस्था वाला पुरुष जागृत और स्वप्न दोनों का बीज है उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति का कारण ईश्वर अव्याकृत नाम से मायावचन चैत ईश्वर जो अव्याकृत है वो क्या है व्याकृत जगत का कारण इसी प्रकार से आप क्या व्याकृत हो सकता है सुषिप्ती वह सुन है जागृत और स्वरूप व्याकृतों का लक्षण अविशेषा इसलिए कार्य दृष्टिया विचार करके भी देखते हैं तो उत्पत्ति की बीज रूपता दोनों में समान है विशिष्टी लक्षण में सामानक अनुवृत्ति कर लेनाकृत समान और प्रसवीजा समानम न अंतर उपाधि स्वभाव आलोचन या निर्णय और अव्याकृत एक चीज है और आप उपहित स्वभाव आलोचना के स्वभाव पर विचार करते हैं तो भी वो अभिनयी है ऐसे उपहित है वो उपहित कौन है तद अध्यक्ष तद अध्यक्ष सुषुप्ति का अध्यक्ष यहाँ वृष्टि में और सृष्टि में जो अव्यकृत का अध्यक्ष है अव्यकृत अध्यक्ष कौन होगा वहां ईश्वर है यहाँ सुषुप्ति का अध्यक्ष कौन है प्राज्ञ है और ईश्वर की एकत्व ये उपहितों की एक उपाधिया एक थी प्राण और प्राण में लीन हुआ प्राण ही सुषुप्त नाम से कह दिया गया और उधर कहा लाई हुआ माया में अव्यकृत में अव्याकृत और प्राण एकत्व हो गया। ये उपाधियों के एक, तो एक तो जिसलिए उपाधि एक है इसीलिए समस्या वैसे दो दिख रहे थे वो भी वास्तव में एक शब्द अव्याकृत अवस्था सुवस्था समझ देना भाषा कारण अध्यक्ष भाषा में अव्याकृत अवस्था कहने पर आपको लेना पड़ेगा सुषिप्त अवस्था वाला नहीं समि में अव्याकृत अवस्था का अभिमानी और यहां सुषिप्त अवस्था का ये दोनों के दोनों एक और तो उपहित उपहित तो स्वभाव और आध्यात्मिक आदिदेविक सिद्धातु इन दोनों का अधिष्ठा कौन है चैतन्य रूपा एक ही है दो अलग अलग नहीं है तो पित्योर एक उपाय दृष्टि भी इसे एकत्र सिद्ध हो गया वो दृष्टिया भी एकत सिद्ध हो गया इस प्रकार और एकत जब सिद्ध हो गया उस अव्याप्त में प्राग विशेषणों को अपने अस्वीकार मानना पड़ेगा इसलिए इसीलिए जब एक हो गया उपाधि दृष्टि एक उपाय दृष्टि एक हो गया अटवि जो अव्याकृत का अभिमानी उस समी का ईश्वर जो जो बताया गया था क्या वह सर्वेश्वर है वही सबका योनि है वही उत्पत्ति और लय का कारण है वो सारी चीजें यहां भी मानना पड़ेगा दोनों एक ही है जो उसके अंदर है वो आप में भी है अभी नहीं समझ में आया जो उसमें है वो हम में भी है ये कैसा होगा कहते है वास्तव में बस तो अपनी इस से ऊपर उठ जा इस उपाधि के अभिमान और कामनाएं आपको जो है ना संकुचित कर दिया है इसीलिए आनंद भीमानसा ने देखिए आनंद भीमांस ने क्या कहा था श्रोतृ से अकाम हत्य उत्तर उत्तर बढ़ेगा जितनी आपके श्रोतृत्व बढ़ती तो जाती है जितना ही ब्रह्म ज्ञान बढ़ते जाता है और जितनी साथ साथ कामनाएं घटती जाती है अका से अकाम काम हत नहीं होनी चाहिए तो वैसे वैसे आनंद बढ़ते जाता है वो ईश्वर बन जाते हैं समस्या यहां आती है व्यक्ति के अंदर कामनाएं उसको निचोड़ के नीचे कर दिया है एक तरफ और दूसरी तरफ ब्रह्म ज्ञान कच्चा है पक्का नहीं है अधूरी है अभ्यास नहीं मनन नहीं निध्यासन नहीं कुछ नहीं चक्कर यह बन रहा है ना हमको कितने लोगों ने कहा हम जब क्यों पढ़ाते रहते जय बेकार दिमाग खराब कर लेते हो हमारे आप भी कथाकार बन जाइए हम आपको ले जाएंगे मंचों पे हमारे सहपाठी भी है बड़े अच्छे अच्छे कथाकार हो भी बोलते आप भी आते, आते। थे कहते बेकार शरीर को भी खराब कर लिया आपने सब खराब क्या हो क्या फायदा होगा कोई सेवा करता है ढंग से कुछ देखता है आपको और वहाँ तो सेठान लोग बढ़िया बड़े माल खिलाएंगे बढ़िया तंदुरुस्त हो जाते हम कैसे हैं ऐसे बोलते हैं हम कहते ठीक है, है भाई आपको तो शरीर बढ़िया होने से मतलब हमें तो शरीर से मतलब ही नहीं तो हम क्या करें भाई जैसे तैसे जिंदा है ना शांत चिंतन चल रहा है काम चल रहा है हमें तो मन से मतलब है और तुम तो लोगों को चाहिए नहीं तो कोई बात देखो तो क्या होना है आप जान लिए आप समझ गए क्या है? में हो गया ब्रह्मा नाम मैंने आप ऐसे बोल रहे हो आप ही पहले सुनाए थे कि कथा में आपको दक्षिणा कम चढ़ने से आपका दिमाग कितना खराब हुआ था आम ब्रह्मास्त में दिमाग क्यों खराब होता है पैसा कमाने आ, ये तो है ने फिर ब्राह्म स्थिति नहीं है आपकी बोलने से क्या मास लाभ लाभ हो जे आज आप तो लाभ में खुश होते हो आप बढ़िया माल मिल रहा है बढ़िया मिल रहा है बहुत बढ़िया दक्षिणा कम हो गया तो टेढ़ा मुख करके मेरे पास क्यों आए थे फिर समझे आज क्या हो गया अमर ग्रह नक्षत्र देखो अरे ग्रह नक्षत्र क्या देख रहे का तेरे ग्रह नक्षत्र देखेंगे क्यों कम चढ़ रहे हैं आजकल दक्षिणा वाणी ठीक तो है आप ठीक है फिर <laughs> ना के बस जवाब हमें मत फंसाओ चक्कर तुम मंचों में क्या हमें परिचय कराओगे अपने आप अप मंच हमारे पास आ जाएंगे कोई कम थोड़े लोग बुलाने वाले तो हम लोग जाते ही नहीं हम पिंड छुड़ाने के लिए उल्टा सीधा बोल देते एक बार बहुत पीछे पड़ गए हिमाचल के एक महात्मा भागवत के लिए हमने पत्र में लग दिया पच्चीस दोगे तुम नहीं आऊंगा नहीं तो नहीं आऊंगा मैं जानता तो था वो कंजूस महा कंजूस है वो तो पाँच से दस हजार तो देने वाला है नहीं अपने बुलाए करें मना कर देगा ठीक हम दूसरे सस्ते से करा लेंगे सोचेगा वो अब पिंड तो, तो छूट गई भले वो बदनाम करते रहे सामने पच्चीस हज़ार मांगा अरे मां माँ हमारे क्या के ना मान इसमें नहीं करता तो बोलते रहो तो पिंड चुटा रहे तुमसे छोटाने का नाटक करना पड़ेगा को लेंगे हम भी और जो बदनाम कर करते रहो हमारा तो लक्ष्य तो नहीं बिगड़ा ना कम हम अपने लक्ष्य में तो अपने लक्ष्य से मतलब तुम जो बोलना है बोलते रहो जो करना है करते रहो इसे की दे, देखो कि ये जो चीज ऐक्यता तो है तो आप वही ईश्वर है लेकिन आपकी इस उपाधि के अभिमान के चक्कर में और कामनाओं के चक्कर में और प्रमे ज्ञान के कच्चापन श्रोत में कच्चापन है और अकामहतता भी नहीं है कामहत है इसलिए आप अपने ईश्वर भाव को पहचान नहीं पाते आपकी ईश्वरीय शक्ति जो ईश्वरी है वह आपके सामने प्रकट नहीं हो पाता कारण यह कुछ नहीं है परिचिन अभिमाध्यक्षाण तेन एक पूर्वोक्तम विशेषण एकीभूत प्रख्यान उपबन्न तस्वीन उक्त हेतु सत्ता इसलिए परिच्छिन्न अभिमानी नाम अध्यक्षाणाम परिचिन्न किस उपाधि के अभिमान करने वाले जितनी भी मे देहा भी जितने भी हैं और उनके साक्षी भूता जो और उनका उनके साक्षी भूता जो जो उपाय से परिचिन जो मान उपहित चैतन्य है वे सब के सबकी तेन एक वह उस समि से एकत्र तो को प्राप्त किया हो गई थी पूर्वोत्तम इसीलिए पूर्व में जो कहा गया था विशेषण क्या विशेषण था एकी भूता प्रज्ञान इत्यादि उपन्न तस्वीन शिक्षक अवस्था वाला आप में वह सारे विशेषण अवश्य ही घट जाते हैं और उक्त हे उक्त हेतु जो अनेक हे है वह भी इसमें सिद्ध हो जाता है उक्त हेतु तो उस भी विशेषण अभिव्यक्ति मात्रेण एकीभूत क्योंकि विशेष के अभिव्यक्ति न होने से वो एक ही भूत कोई संशय नहीं है विशेषण उपाधि विशेषण तो हम कर चुका हूं तो तथा परिचिन अभिमान उपाधि प्रदान नाम तत्र अध्यक्षा तत्र तत्र उपहिता नाम अव्यकृत एक परिच्छ अभिमान वाले जितने उपाधि प्रदान थे और उनका अत्य जो उपहित थे वे सब अव्याकृत के साथ एकत्र हुए हैं इसमें कोई संशय नहीं है इसलिए प्राकृत विशेषण चित्र भी सर्वेश्वर इत्यादि उपवन हो जाता है और एक ही भूत प्रज्ञान मंत्र में आया तो छठा मंत्र में नहीं पांचवें में वो भी सब सिद्ध है छठे में तो ऐसे ईश्वर इत्यादि आया पांचवें में एक ही भूत प्रज्ञानगण इत्यादि आया था वो सब विशेषण उसमें संपन्न समझो अतोपी और इसलिए भी जो है प्रागृत विशेषण उत्पन्न हो ही गए और आध्यात्मिक देव का एकत्र होने से हेतु भी उसमें विद्यमान है योक्त विशेषण कथन करना, करना उचित ही है उसी श्रुति के आधार पर कौन प्राण बंधन में सौम्य मन इत्यादि के आधार पर तब पूर्व कौशिकता है ये नहीं हो सकता कथम प्राण शब्द व्याकृत के प्रति प्राण शब्द का कैसे प्रयोग कर दिया आपने क्योंकि प्राण प्राणबंधन में स्वयं है, कि वाला की कर रहा है। जो आपने पहले दिया प्राणबंधन में स्वयं मना ये श्रुतिया आपने छाने के पिछड़ा छह आठ दो का दिया है वह श्रुति में प्राण शब्द से पूर्वक क्या लेना चाहता है ये जो प्राण चलता है वह अव्याकृत स्वयं आदमी का आप देख सकते हैं स्वास्थ्य चल रहा है जिंदा आदमी सो रहा है तो पूर्व पक्षी है जो प्राणिया चल रहा हो तो हम अनुभव कर सकते हैं इसलिए व्याकृत है वो तो वह अव्याकृत शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हो या व्याकृत के प्रति प्राण शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हो आप इसलिए प्राण शब्द से पंचमृत वायु विकार रूढ़त्वा न्याकृत विषय तुम रूढ़ विरोध अतिथिशंगत है प्राण शब्द पंच वृत्ति वाला प्राण में प्रसिद्ध है वायु विकार में तो रूढ़ होने के कारण उसको हटाकर उसके रूढ़ को त्याग करके अव्याकृत अर्थ में लक्षणा करके ले जाना यह तो उचित नहीं है ये पूर्व पक्ष की आशंका का तात्पर्य है प्राण शब्द अव्याकृत कथम अद्धांत में क्या है प्राण शब्द का अर्थव ईश्वर प्राण शब्द का क्या है ईश्वर कैसे घटाएंगे आप देखिए अन्य रूढ़ प्रयोग अव्याकृत प्राण शब्दी प्राणबंधन है पूर्व पक्ष है और जो श्रुति दी है ना ये पहले वाला श्रुति दोबारा ये सिद्धांत है प्राणबंधन सोम बनी श्रुति श्रुति के आरोप में बोल रहा हूं प्राण को अव्याकृत या अव्यात को प्राण शब्द में प्रयोग जो कर रहा हूं कोई श्रुति के आधार प्रयोग से सदांति ने कहा भले ही लोक में रूढ़ है प्राण करने से जो स्वास्थ्य चल रहा है इसको लेकर के किंतु श्रुति में प्राण शब्द अलग अलग, अलग अर्थों में अलग अलग जगह प्रयोग हुआ कई हिरण्य को भी प्राण कह दिया है पर कई घ्राण इंद्र को भी प्राण शब्द कह दिया घ्राण इंद्र को भी और सकल इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कह दिया है इसे प्राण शब्द को श्रुति में अनेकों अर्थों में प्रकरण के आधार पर निर्णय होता है प्रकरण में प्राण शब्द जो आया है उसका पौर्वाचर विचार करके फिर निर्णय प्राण शब्द क्या होगा बंधन में स्वयं ब्रह्मण जगह प्रकृत वाक्य प्राण शब्द से प्रयोगात न व्याकृत तस्य तम प्राकरण विरोधात संगत तब पूर्व पक्ष कहता है नो प्रकरण तो, प्रकरण के अनुसार तो तो कहां से आ गया प्राण शब्द ईश्वर नहीं हो सकता या तो प्राण शब्द रूढ़ ले लो लोक में जो बोलते प्राण जो श्वास चल रहा है प्रकरण तो प्रकरणिकार अनुसार तो निर्गूण ब्रह्म होना चाहिए तब भी अव्याकृत ईश्वर अर्थ नहीं हो सकता ये वहां तो, तो, तो, तो चांद छह दो एक में सदैव स्वामी राशत है प्रकरण अनुसार है ना सत शब्द बोध जो ब्रह्म है वही प्राण शब्द वाच्य होनी चाहिए अव्याकृत नहीं होना चाहिए हो। दान नहीं सिद्धांत दे वहां सक्ष ब्रम नहीं ले सकते हो वहां कारण ब्रह्म को ही लिया गया बीजात गत्मात सतः वहां सत्य में निर्गुण ब्रह्म नहीं ले सकते है आप सक्ष से क्योंकि वह बीजात्मकता को ही स्वीकार किया गया है सत शब्द का कैसे क्योंकि उसे वाक्य में देखो ना क्या कहा सद सौम्य इदम अग्र आसित मन इदम जगत अग्र उत्पित काल पूर्वे ये तो कह रहे हो माने ये जो जगत रूपा कार्य है जो दिख रहा है हमको इसकी उत्पत्ति से पहले कैसे था क्या था कहा था ये सब प्रश्न होगा ना तो इसका मतलब तो आपका प्रश्न कारण संबंधी है कार्य को दिखा करके अत जो जवाब क्या होगी फिर कारण का ही तो होगा ना जवाब बीजे तो बताओगे इस कार्य का नहीं बताओगे और दृष्टान्त जितना दिया देखो मृत्यु का सत्य कारण का दृष्टान दिया आगे भी कर, एक का एक बीज लाओ बट का फोड़ो क्या दिख रहा है टुकड़े रहे अरे भाई इसी धूल कण सेय में समझाया हुआ है तो वह जितनी भी दृष्टान्त दी गई है सारे के सारे दृष्टांत भी कार्य कारण भाव के दृष्टांत से और वाक्य पहला वाक्य स्वयं समझाता है इधम अग्रे के मासिक पूछने पर एकमेव द्वितीय आसित रहे अतएव कारण संबंध ही ईश्वर ऐसा सच शब्द वहां पर ईश्वर जैसे महापर की लेना चाहिए सच शब्द निर्गुण ब्रह्म नहीं हो सकता बीजात बीजात्म तत्वेंगे ऐसे कैसे होगा जी वहां तो वा आप चांदे प्रसन्न निर्गुण भ्रम का प्रकरण बोले हो और यहां आ करके कहते हो कारण ब्रह्म का मामला है आप कैसे भाष्य लिख देते हो मांडके में आ गए तो कारण ब्रह्म कह का दिया चांद के पढ़ा रहे तो निर्गुण ब्रह्म कह देते हैं। हो ना कहते नहीं है वो में ही करें कारण के द्वारा लक्षित निर्गुण होता है क्यों निर्गुण का कोई लक्षण बना सकता है न कथन कर सकता है जितने भी शब्द है वह कारण को ही बताएंगे शब्द का वाच्यार्थ कारण ही होगा और इसके अंदर लक्षितार्थ तो निर्गुण ब्रह्म होगा हमेशा ये सब शब्दों को हम इसे लक्षक मानते निर्गुण का वाचक नहीं है ब्रह्म शब्द भी ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता किंतु लक्षक ही हो सकता है तबाद सत यद्यपि सद ब्रह्म प्राणशब्द जो ब्रह्म है वह प्राण प्राणशब्द वाच्य त्र मे उस में तथापि जीव प्रसव जीव बीजात्मकत्म अपृत प्राणशवाच्यत्म सतः सच्द वाचकवाच्य फिर भी जो है कहते हैं जीव प्रसव बीजात्मकत्व जीवों के उत्पत्ति का कारण रूपता को त्यागी बिना कारण प्रभुता को आगे भी ना प्राण शब्द वाच्य ले सकते विशिष्टता को लेकर के ही आप ग्रहण कर सकते हो और सच्च वाच्यता सबके अंदर घटाई जा सकती है नीचे पीछे स्पष्ट कर रहे हैं संग्रह स्पष्ट करते हैं बीजात्मक तो है। इसी की व्याख्या कर रहे यद्यपि इत्यादि से तत्र तथे प्राणबंधनवाक्यं परमृश्य है तनेकवाक्य प्राणबंधन स्वयं मन किक्य मे जीवशब्दीव से संपूर्ण जगद जीव प्रसव भाषाकार जीव प्रसव जीव प्रसव जीव, जीव, जीव का जितने भी ये जगत संपूर्ण कार्याजगतिद इदमग्रे आसी आप इद मंत्रे सदम अग्रेद से क्याल केवल जीवन नहीं जीव और जीव के साथ का सारा जगत संपूर्ण कार्य को लेना है प्रकरण वाक्य योर वाक्योर शुद्ध ब्रह्म थी कह सकता है जो और जो बीच वाला छे दो एक प्रकरण का आरंभ वाक्य सदैव और प्राणबंध सम बीच में आया हुआ छ आठ दो का है प्रकरण और जिस पर विचार कर रहे हूं वह ये दोनों वाक्यों के द्वारा परिशुद्ध ब्रह्म का कोई विषय बनाने में क्या आपत्ति आपको क्यों आप नहीं मानना चाहते हो का परिशुद्ध से ब्रमण शब्द प्रवृत्ति निमित्त अगोचर स्पष्ट कर दिया क्योंकि ब्रह्म परिशुद्ध जो ब्रह्म है निर्गुण निष्कल निश्क, जो शुद्ध ब्रह्म कहा जाता है जो आपका जो स्वरूप तत्व उस तत्व का कोई शब्द के द्वारा लक्षण आदि से समझा नहीं सकता शब्द प्रवृत्ति निमित्ती नहीं है शब्द क्या क्या है टिप्पण जाति गुण क्रिया संबंध प्रवृत्ति जाति गुण क्रिया और संबंध ये चार चीज को लेकर शब्द प्रवृत्त होते हैं ब्रह्म में कोई जाति नहीं है ब्रह्मत्व तो कोई जाति नहीं तो क्या मानते हैं एक वस्तु में कभी जाति नहीं होती है ना जाति संग्रह श्लोक कई बार सुना चुका हूं व्यक्ति रातुल्यम संक्रोथित रूप हानि संबंधो जाति वादक संग्रह व्यक्ति जाति नहीं, तो नहीं मानते इसलिए आकाश में नहीं एक लोग काल में नहीं एक लोग जाति नहीं मानते आकाश एक है काल एक है दिग्गे मत में उपाधि आना है एक हो दस जाती नहीं और ब्रम अभ्यास कितनी है एक है इसमें दस विजाति नहीं हो सकता जाति के माध्यम से भी ब्रह्म के लिए शब्द प्रयोग नहीं हो सकता कहते हैं फिर गुण से है? वह तो निर्गुण है निर्गुण में गुण कहां से है गुणों के आधार पर कैसे बोलोगे पृथ्वी आदि गुण वाले गंधवती पृथ्वी लक्षण बना सकते हो या ब्रम में कोई गुण है ही नहीं क्रिया बहुत तो निष्क्रिय क्रिया भी नहीं है निर्धर्मज्ञ है निर्गुण है निष्क्रिय है हर एक, एक का कोई इसके साथ कोई संबंध नहीं अद्वितीय है एकम एवं अद्वितीय हर संबंध कहा होता है दो के बीच में सद्वितीय में ही संबंध हो सकता है अद्वितीय में कोई संबंध हो नहीं सकता संबंध निरूपित लक्षण भी आप नहीं बना सकते तो गया सारे प्रवृत्ति निमित्त चित्रे भी थे शब्द की प्रवृत्ति निमित्त चित्रे भी हैं उनका आविष्य होने का कोई को भी आप शब्दों के द्वारा शब्द वाचक अनुपत्य शब्दवाच्यता बोल नहीं सकते इसलिए आपकी आसंगठी यदि ब्रह्मा नेति नेति निर्वीज रूप विवक्षित ब्रह्म विशत ने ये अन्य विदाथावक्ष यदि चांद छठे अध्याय में जो विचारणीय विषय वर्तमान है वहां पर भी निर्गुण ब्रह्म विवक्षित होता है? उस प्रकरण में जो तत्व महावाक्य जिस प्रकरण में आया है वहां पर भी निर्गुण ब्रह्मब्द केदर बोधन करना इष्ट होता, उस प्रकरण में भी ऐसे शब्द होते कैसे शब्द नेति नेति, जैसे ने कहा चौथा अध्याय चार चार बाईस में है अथ तैतरी में दो वाच नि प्राप्त मन सा दो नौ रज्ञे हाथो विदिता एक चार में उसमें निर्वुण ब्रह्म के प्रकरण है निर्गुण ब्रह्म के प्रकरण में ऐसे शब्द होते हैं जिस सर्व निषेध कर देता है सर्व निषेध करना ही निर्गुण ब्रह्म के प्रकरण का पहचान यहां निर्गुण ब्रह्म की चर्चा हो रही है कि निर्णय कैसे लो गया ये समझ लो कि जहां पर आपका सर्व निषेध हो रहा हो सर्वोपाधि निषेध प्र किया जा रहा है अभिदत्ते श्रुतिरपि ब्रह्म मैं जगत इसकी व्यावृत्ति इसकी व्यावृत्ति के द्वारा ही उस ब्रह्म के बारे में कथन की जा सकती है निर्गुण का इनको लेकर के कभी नहीं कथन हो सकता इनको लेकर तुम्हें बोलोगे तो सगुण ही होगा तीसरे कहते हैं कि नेति नेति ये आया आया होता छठा अध्याय छांद में इस प्रकार के वाक्य होते नेती नेती होता तो होता अग्राहियों हो इस प्रकार की शब्दावली यदि यहां होता उस प्रकरण में तुम तो उसको निर्मण प्रकरण मान लेते लेना ऐसे कोई शब्दावली नहीं है वहां इसलिए वहां इष्ट क्या है हमने मानना पड़ेगा सच्चब्द से निर्बण ब्रह्म नहीं ईश्वर लेनी पड़ेगी फिर तत्वमसी गड़बड़ा जाएगा ना महावाक्य फिर तो को शुद्ध कहां बोल रहे हैं फिर वहां तब हम कहते सबसे लक्षित जो है वो वक्रा सच्चबर उसका भी अधिष्ठान उसके लक्षित क्या होगा उसका अधिष्ठान भी तो चेतन केवल इसलिए भागत्याल तत्व से क्या बोलते हैं इसीलिए भागत्याल करना तब्द क्या है तो क्या मायावचिन चैतन्यवचिन चैतन्यवचिन चैतन्य छोड़ो जो केवल चैतन्य वो, में समुद्र राष्ट्रोध भी वो नहीं है केवल चैतन्य नहीं है तब से हम हमेशा जब घटाते क्या लेते विशिष्ट को कारण भाव को लेते मायावचन चेतन को लेते से को लेते समी वृष्टि को ले करके इनको उपाधियों को छोड़ दो जो केवल रह गया क्या, तो को ले नहीं तो वाँ। वाँ से था क्योंकि सब छब से शुद्ध ब्रह्म होता तो तप से शुद्ध ब्रह्म लेते सक्ष तब से, से शुद्ध ब्रह्म कहा जा रहा है तो लक्षण करने की जरूरत क्या और वही लक्षण बता रहे हो इसे स्पष्ट है वहां पूरे प्रकरण में कहीं भी सीधे ब्रह्म का विचार नहीं है सब लक्षक ही है लक्षण करनी पड़ेगी भागत्यालक्षण आदि के द्वारा आपको को बोल करना पड़ेगा। देखो तेरह अध्याय निर्वण ब्रह्म का प्रकरण है इसमें भी क्या किया सत्य कार्यक्रम को निषेध कर दिया न सत न कार्य भ्रम कैसा है, है। तो कार्य और कारण भाव दोनों से रहित है तो कार, कार्य कारण और जितने भी स्थूल है और सूक्ष्म है कारण है सारा चर का कर निषेध करता है वो निर्वीज यही उचित सती लीना नाम संपन्ना नाम शिश्रत हो पुनरुत्थान बीत और दूसरी बात आप देखो इसी प्रकरण में क्या बोला पिता ने बेटे को हे सोम सता सौम्य संपन्न भवती काल में यह जीव सत के साथ एक हो गया है ये सत्य संपन्न हो गया और सत्य से आप ले रहे हो शुद्ध ब्रह्म है ना सत्यवती जी शुद्ध ब्रह्म लोगे फिर यह जी शुद्ध ब्रह्म लीन हो गया लीन हो तो मुक्त हो गया ना कहानी खत्म हो गई फिर कहाँ से लौटेगा वो इसलिए भी से आप ब्रह्म नहीं ले सकते हैं जब इतने हेतु दे रहे उस प्रकरण में से ब्रह्म नहीं ले सकते आप क्योंकि चेत स्थिति निर्बीज रूपेण और निर्भी निर्गुण निरागा निष्क्रिय निष्कल रूपेण सत्सव से लेना चाहोगे वहां फिर तो लीना नाम संपन्ना नाम सुषिप्त प्रलय शुक्ति काल में संपन्न है प्रलय काल में लीन है ऐसे जो हैं तो शुद्ध ब्रह्म में ही चला गया ना फिर पुनरुत्थान से उनका पुनरुत्थान नहीं होना चाहिए तो हम क्या देखते हैं प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि आरंभ हो रहा है सी के बाद दोबारा जागृति में आ रहे हैं इस वहां शुद्ध ब्रह्म एक ही भूत नहीं हो गए थे कहीं और गए थे आप इसका मतलब नजदीक गए शुद्ध ब्रह्म के पास लेकिन भाई मैली चादर के कैसे वो तो मैली चादर लिए गए थे ना ये वहीं से लौटना पड़ गया गेट पास नहीं मिला अंदर काल भैरव लोग रोते छुटने से शरीर से मोक्ष हो जाएगा काशी मरणाल मुक्ति लोग वहीं जा रहे हैं इसलिए मरने के लिए सब इन किन के लिए है वो सबके लिए थोड़ी है वहां जो कुत्ता है मुसलमान ईसाई सब मर रहे हैं मुक्त हो जाएंगे फिर वहा इसलिए बताया जैसे शिविर छोड़ता है आप सिद्ध कला सरोत पहुंच जाओगे इसे कोई संशय नहीं है लेकिन वहां काल भरो द्वारपाल है ना इनके शिवजी का शिव जी के पास जाना थोड़े देंगे गेट पास चाहिए ना? वो डंडा मारते हैं खूब जितने पाप सब धुलाई करेंगे ना वो शुद्ध कोई तो अंदर छोड़ेगा आपके अंतर शुद्ध रहेंगे कैसे अंदर छोड़ देगा वो जा नहीं सकता भस्म जाओगे वहां जैसे आपका शुद्धिकरण करने लग जाते हैं जहाँ लगेंगे वर्णन आया जैसा पापे बहस है वो आपके करेंगे चलो कांटीला होता है उनके पास एक देखा होगा उसको कहते उसने एकदम शौच के मर्म घुसा कर घुमा देंगे खून से एकदम लतपथ कर ऐसे ऐसे करेगी वर्णन आया तो कौन टिकेगा देख के भाग जाएगा अंतर शुद्ध वाला ही उनको भी सब मुझसे अभिन्न मोनेगा ना वो इतना वेदांत के पक्का हो कहेगा काल भैर करे तो मुझसे अभिन्न तो पाली मात्र भेद है तो दूसरे तो भाग जाएगा देख के डरेगा ऐसा भयंकर है ना वो? काल भैर भाग जाएंगे कहाँ वो डंडा सहन करेंगे शुद्धिकरण कहाँ होना है वहां लौटेगा वापस इसलिए फायदा नहीं है वहां या कहीं भी मरो शुद्ध अंत करण वाला तो कहीं भी मरो क्या पड़ना है ये शरीर भी मिथ्या ही है वास्तविक पर ज्ञान वाले को फर्क क्या पड़ता है शरीर तो वास्तव में है ही नहीं जगति पैदा नहीं तो शरीर कहाँ पैदा हुआ मरना कहा मोक्ष का, का? न बंधो न मोक्ष हो इतेशा परमार असली ही में जो टिका है न बंध न मोक्ष कहा है कुछ कहा मांडव्य में बताने जा रहे हैं इसे निर्वी सी प्रलयो पुनरुत्थान अनुपत्ति मुक्ता प्रसंग से फिर भी आ जाएगा आप ब्रह्म एक ही भूत हो जाएंगे फिर भी आ जाएंगे तो मुक्त भी दोपहर आ जाएगा मुक्ति का लाभ क्या होगा मुक्ता नंश पुनरुत्पत्ति बीजा भावा अविशेषा के बीजा भाव के बावजूद भी जन्म होने लग जाए बीज के बिना भी पेड़ पैदा हो रहा है बोल रहे हो में चला गया तो ब्रह्म में गया ब्रह्म में गया तो बीच नहीं रहा खत्म हो गया कार्यक्रण सब लय हो गया बोल रहे हो जब बिना कुछ का भी वापस आ रहा है जागृत में सब कुछ खत्म हो गया प्रणय में फिर दो गांधी जगत आ जाता है कभी बिना बीज का भी आ जाता है तो यहाँ भी बिना बीज का पेड़ खड़ा कर दो ना बिना बीज का नीच रुपये बच्चा क्यों नहीं पैदा कर रहा बीज तो नहीं है ना तो पैदा कर दो बीज भी। के बिना पैदा हो जाए ऐसे तो होता ही नहीं बीजा भाव अविशेषा के मुक्त को क्यों जन्म नहीं होता क्योंकि बीज नहीं है जन्म का कारण क्या है कर्म और कर्म क्या हुआ तब नष्ट बीत देवशिया दृष्टे जितने संचितापय हो गए तो शरीर होने से हो गया अब कहा बीज रह गया पुनर्जन्म के लिए और यदि आप बीज के फिर भी जन्म होता है कहते हो फिर तो मुक्त का भी बीज आप अवशेष होने जाते पुनर्जन्म तो होने लग जाएगा फिर तो मुक्ति का कोई अर्थ ही नहीं रह गया व्यर्थ मुक्त मुक्ति अतिव मानना पड़ेगा आपको सुषुप्ति और प्रलय काल में हम शुद्ध ब्रह्मलीन नहीं हो रहे हैं और जा रहे हैं हम कारण ब्रह्म व्याकृत होते मानना पड़ेगा सुशक्ति आदि शुद्धे ब्रह्मणी संपन्ना ना पुनरुत्ता मोक्ष अनुपति देखो आनगिरी साफ कह देते हैं सुषुप्ति में भी ये शुद्ध ब्रह्म व्यक्ति लय हो गया फिर भी वो जागृत आ जाते दिखते हो मोक्ष व्यवस्था खत्म हो जाएगी न तो शुक्तानां तो तो उसका तो पुनर्जन्म नहीं होता लेकिन सोई हुए अपडे कल नष्ट हुए उन सबका बीज बना हुआ है तभी उनका जन्म हो जाएगा ऐसे भी कहोगे नहीं हो सकते व्यवस्था के वही व्यक्ति ब्रम के साथ तादाद में हो जाता है ब्रह्मी भूत हो जाता है ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त करता है जिसका सकल बीज नष्ट हो चुका है अरे सुशिप्ति में यदि आप कहते हैं लौटता है इसका मानना पड़ेगा एक की नहीं हुए थे कहीं और एक होकर लौट रहे हैं कहा है वो दूसरा जहां गए होंगे जहां से लौट सकते हैं आप वो बीज अवस्था ही माननी पड़ेगी निर्वीज अवस्था नहीं हो सकता और बीज अवस्था का नाम अव्या करते है समस्ती में ईश्वर है में प्राग्ञ है उसी का नाम छात्र प्राण शब्द से भी कह दिया गया है निष्कर्ष दिया ज्ञान दाही बीज अभावे ज्ञान अनर्थिक ज्ञान का भी सोने मात्र से सारा बीज नष्ट हो गया है फिर तो आपका जो सिद्धांत ज्ञान दाही होता है बीज ज्ञान दाही बीज के सोने मात्र से यदि अभाव हो गया फिर तो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा या नहीं? कि ज्ञान आदमी दग्ध सर्व कर्मानी अपने कहा ज्ञान से कर्मों का चलाना होता है एक तरफ मानोगे और ज्ञान दाही जो कर्म रूपी बीज का सुशुप्ति से ज्ञान के बिना भी जो कोई भी सो जाए क्या जो तो ज्ञान को लेकर सो रहा है क्या ब्रह्म ज्ञानी होकर हो सो रहे हैं सब दारू पी के सो रहे हैं तो लोग बोलियां खाके सो रहे हैं तम्बाकू खाते है नहीं आती है नशा थोड़ी छठ जाए तब सोते हैं सोते हैं जब क्या कर पता ही नहीं पवित्रता पवित्र क्या है पाठ पढ़ने आ मुंह में खेही होती है बता तंबाकू होता है क्या है पवित्रता है क्या मुंह में सब होना ही नहीं चाहिए वेद पाठ करना है वेद परेश सुनना है इस समय क्या है शास्त्र श्रवण काल में अत्यंत पवित्रता समझे कौन देखता है सा? यह चीज है कहते कि ज्ञान के बिना भी सोरे मात्र से तो बीच का भाव हो जाएगा फिर तो ज्ञान होगा होगा कि नहीं हो जाओ, बीच का हो गया मुक्त हो गया ज्ञान आनृत के प्रसंग तस्कार सभी तो अभिगम नहीं वह सत प्राणत उपदेशा इसलिए निष्कर्ष निकल गया अवश्य वह मानना पड़ेगा वहा सत शब्द का प्राणत्य उपदेश जो हुआ है सब स्वीकार करके हुआ सर्वश्रुति कारणत्वेश और सकल श्रुतियों में ऐसी स्थिति को ही कारणत्व के आधार पर उपदेश किया हुआ है अतएव इसलिए जैसे कि देख लो मुंडो पर अक्षरा पर तत्पर दो एक दो सबाह यथो वाचो निवर्तनते नौ नेत्र इत्यादि ना वृद्धांड्य चार चार बाईस बीजत तो अपने जहां कहीं निर्गुण की बात कहना होती है बीजत्व को तो हटा करके उपदेश होता है अक्षरा अक्षर बने बीज उससे परत अक्षरा, अक्षरा, अक्षरा सारे कार्यों के सबसे पर कौन है वो अक्षर कारण उससे भी परे क्या होगा कारण से भी परे तो निर्बीज अवस्था शुद्ध ब्रह्म इस तरह से जहां कहीं निर्गुण की बात कहनी होती है क्या करते वो कार भाव से परे कह लेते हैं सब बाह्य अभ्यंतर अजन्मा है वो वाणी जहाँ से निवृत्त हो जाए वो निर्गुण ब्रह्म है नेति नेति इत्यादि के द्वारा बीजत्व का अपने ने हटा करके ही उपदेश दिया जाता है जहाँ के भी निर्गुण का उपदेश होता है सता सौ राशि है इस मंत्र में गए है? है ना बीजत्व हटा कर उपदेश नहीं है यहाँ इदम बीज को रहे। के द्वारा से कारण ईश्वरे अनुवाद करके छठाध्य शुरू में जिसको सच शब्द कहा था उसी को छठाध्य के आठवें खंड में प्राण शब्द का प्राण मना अतः प्राण शब्द सच शब्द ईश्वर अव्याकृत सब पर्याय उस प्रकरण के अंदर हो